श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव तथा मथुरा नाद श्री रामकृष्ण देव में क्रमशः गुरु भाव का अधिकतर विकास तथा उनकी परीक्षा कर मथुर बाबू का अनुभव जो जो दिन बीतने लगे त्यो तो त्यों तो मथुर बाबू को श्री रामकृष्ण देव के गुरु भाव का अधिकाधिक अनुभव होने लगा तथा श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनकी भक्ति अचल होने लगी इस बीच में बहुत सी घटनाएं हुई जैसे भगवत विरह में श्री कृष्ण देव को गात्रदा होना तथा उसकी चिकित्सा भैरवी ब्राह्मणी का दक्षिणेश्वर में सुभागमन तथा वैष्णव ग्रंथों से प्रमाण उद्धत कर मथुर बाबू द्वारा आमंत्रित पंडित मंडली के समक्ष श्री कृष्ण देव का अवतारत्व प्रतिपादन महान वेदांती ज्ञानी प्रवर श्री तोतापुरी जी का आगमन तथा उनसे श्री रामकृष्ण देव का संन्यास ग्रहण श्री राम देव की वृद्ध माता का दक्षिणेश्वर में आगमन तथा उनका वहाँ निवास करना इत्यादि किंतु उपरोक्त अद्भुत दर्शन के दिन से लगाकर श्री रामकृष्ण देव के जीवन की प्रतिदिन की प्रायः सभी घटनाओं के साथ मथुर बाबू विशेष रूप से संबद्ध थे श्री रामकृष्ण देव की चिकित्सा के निमित्त मथुर बाबू ने कलकत्ते के सुप्रसिद्ध वैद्य गंगा प्रसाद सेन तथा डॉक्टर महेंद्रनाथ सरकार को उन्होंने दिखाने की व्यवस्था कर दी भारत के उत्तर प्रदेश की महिलाएं जिस प्रकार पैजनी आदि आभूषण पहनती हैं श्री जगदम्बा को वैसे आभूषण पहनाने की श्री रामकृष्ण देव की जब अभिलाषा हुई मथुर बामू ने तत्काल ही वैसे गहने बनवा दिए वैष्णव तंत्रोक्त सखी भाव का साधन करते समय स्त्रियों की भांति वेशभूषा पहनने की इच्छा होते ही मथुर बाबू ने एक सेट डायमंड कट आभूषण बनारसी साड़ी ओढ़नी आदि उनके लिए मंगवा दिए यह जानकर कि श्री राम कृष्णदेव पानीहाटी उत्सव का दर्शन करना चाहते हैं मथुर बाबू ने उसी समय न केवल पूरी व्यवस्था कर दी अपितु तो भीड़ में कहीं उनको कष्ट न हो यह सोचकर गुप्त रूप से दरवानों को सांस लेकर उनकी शरीर रक्षा के लिए स्वयं वहाँ उपस्थित हुए इस तरह प्रत्येक घटना में जहाँ एक ओर हमने मथुर बाबू की अद्भुत सेवा की बातें सुनी हैं, वहाँ दूसरी ओर और, और भी अनेक बातें श्री राम कृष्ण देव के श्रीमुख से हमें सुनने को मिली है उदाहरणार्थ पहला मथुर बाबू ने इस बात की परीक्षा लेने के लिए कि श्री रामकृष्ण देव के मन में असद भाव का उदय होता है या नहीं दुश्चरित्र स्त्रियों को उनके पास भेजा था दूसरा मथुर बाबू ने काली मंदिर की देवोत्तर संपत्ति आदि सब कुछ श्री रामकृष्ण देव के नाम पर लिख देने का प्रस्ताव उनके सम्मुख रखा जिसे सुनकर भावा विष्ट हो उन्होंने कहा क्या तू मुझे विषयी बनाना चाहता है और क्रुद्ध हो वे मथुर बाबू को मारने के लिए उद्यत हुए तीसरा एक बार मथुर बाबू जमींदारी संबंधी लड़ाई झगड़े में फंस गए थे और नर के अपराध में सरकार द्वारा उन्हें विशेष दंड मिलने का भय था निदान निदानवे श्री कृष्ण देव के समीप सारा दोष स्वीकार कर उस विपत्ति से छुटकारा पाने के निमित्त उनके शरणागत हुए और उस संकट से मुक्त हुए थे इन समस्त घटनाओं से हमें इस बात का परिचय मिलता है कि श्री कृष्ण देव के प्रति मथुर बाबू की भक्ति क्रमशः दृढ़ तथा अचल हो रही थी इसके अतिरिक्त और कुछ होना ही कैसे संभव था मथुर बाबू की समस्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो श्री रामकृष्ण देव के अद्भुत अलौकिक देव स्वभाव ने जैसे एक ओर दिनों दिन अधिकाधिक समुज्वल भाव धारण किया था वैसे ही दूसरी ओर उनके अपार निरहेतुक प्रेम ने मथुर बाबू के हृदय पर ही अपना अधिकार जमा लिया था मथुर बाबू ने देखा कि लाखों रुपयों की संपत्ति देकर भी त्याग की भावना से उन्हें डिगा नहीं सका सुंदरी रमणियों के द्वारा इनके मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं किया जा सका पार्थिव सम्मान ख्याति से भी क्योंकि मनुष्य को भगवान मानकर पूजन करने के अतिरिक्त मनुष्य और अधिक सम्मान क्या दे सकता है इन्हें किंचन मात्र विचलित या अहंकृत करना संभव न हो सका सांसारिक किसी भी विषय के ये प्रार्थी नहीं हैं फिर भी मेरे चरित्र की सारी दुर्बलताओं को जानते हुए भी वे मुझसे घृणा नहीं कर रहे हैं अपने से भी अपना समझकर मुझे प्यार कर रहे हैं संकटों से बारंबार मेरा उद्धार कर रहे हैं तथा किस तरह मेरा सर्वांगीण कल्याण हो सकता है इसी का वे चिंतन कर रहे हैं इसका कारण ढूंढने पर उन्हें विदित हो गया कि ये मनुष्य शरीरधारी होते हुए भी जिस देश में रात्रि नहीं है वही के व्यक्ति है इनका त्याग अद्भुत है संयम अद्भुत है ज्ञान अद्भुत है भक्ति अद्भुत है तथा सभी कर्म अद्भुत है और सबसे बढ़कर दुर्बल किंतु अहंकारी जीव के प्रति इनकी करुणा तथा प्रेम भी अद्भुत है इसके साथ ही साथ मथुर बाबू ने और भी एक बात का अपने हृदय में अनुभव किया वह उस अद्भुत चरित्र का माधुर्य जिनके भीतर से ऐसी अलौकिक ईश्वरीय शक्ति का विकास हो रहा है वे स्वयं बालक ही रहे उनमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं है कैसी अद्भुत घटना है उनके अंदर चाहे कैसी भी भावना क्यों न उदित हो पाँच वर्ष के बालक की तरह वे कुछ भी नहीं छिपाते हैं भीतर बाहर सदा एक सा भाव है जो कुछ मन में है निष्कपट रूप से वाणी तथा कार्य के द्वारा उसे व्यक्त कर देते हैं किंतु जिससे दूसरों को हानि पहुँचे वह कभी नहीं करते यहाँ तक कि शारीरिक कष्ट भोगते हुए भी उसे प्रकट नहीं करते मानव के लिए क्या कभी यह संभव है